महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतुर्नवशतमोध्याय आध्यात्म का निरूपण युदिष्टिर्वाच आध्यात्म नाम यदिदम पुरचि यद्यात्म यथा चन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठि ने पूछा पितामह शास्त्रों में मनुष्य के लिए अध्यात्म के नाम से जिसका विचार किया जाता है वह अध्यात्म ज्ञान क्या है और कैसा है यह मुझे बताइए कुतम विश्व ब्रह्मण सावर जंगम रथम अभ्येती तन्मे वक्तों में हृष्ण ब्रह्मन इस चराचर जगत की सृष्टि किससे हुई है और प्रलय काल में इसका लय किस प्रकार होता है इस विषय का मुझसे वर्णन कीजिए तपम सुत पुंति नंदन तुम जिस आध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वह परम कल्याणकारी और सुखस्वरूप है श्रेष्ठ प्रलय संयुक्त आचार्य परिदर्शित युषो लोके प्रीतिम सौख्यम च विंदती फललाभ तर्वत आचार्यों ने सृष्टि और प्रणय की व्याख्या के साथ आध्यात्म ज्ञान का विवेचन किया है जिसे जानकर मनुष्य इस संसार में सुख और प्रसन्नता का भाग्य होता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति भी होती है वह अध्यात्म ज्ञान समस्त प्राणियों के लिए हितकर है पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिष पंचम महाभूतान भूताना पृथ्वी आकाश जल और और अग्नि ये पांच महाभूत प्राणियों के उत्पत्ति प्रलय स्थान पुनः पुनः महाभूतानि सागर था जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती है उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी जिस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं उसी में सब प्राणियों के सहित बारम्बार लीन होते हैं प्रसार्य च यथांगादि कुरर ते पुनः तद्वद्भूतान भूतात्मा सृष्टादि हरते पुनः जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर पुनः समेट लेता है उसी प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा पर ब्रह्म परमेश्वर अपने रचे हुए सम्पूर्ण भूतों को फैलाकर फिर अपने भीतर ही समेट लेते हैं महाभूता पंचैव सर्वभूत इस करम तत्व जीवो न पश्य संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने सब प्राणियों के शरीरों में पांच ही महाभूतों को स्थापित किया है परंतु उनमें विषमता कर दी है किसी महाभूत के अंश को अधिक और किसी के अंश को कम करके रखा है उस में को साधारण जीव नहीं देख पाता शब्द स्त्रोत्र तथा खाड़ी त्रयमाकाश निजम वायु स्पर्श तथा चेष्टा तृतय स्मृतम शब्द गुण स्रोत्र इंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र ये तीन आकाश के कार्य हैं। स्पर्श चेष्टा और त्व ये तीन वायु के कार्य माने गए हैं रूप चक्षक्रिविधम तेज उच्यते रथ क्लेदिच त्रजगुण स्मृत रूप नेत्र और परिपाक ये तीन तेज के कार्य बताए जाते हैं रस जिह्वा तथा क्लेद गीलापन ये तीन जल के गुण अर्थात कार्य माने गए हैं घ्रेय घ्राणम शरीरम चूमिगुणाश्रय महाभूता पंचम च मनो उच्यते गंध घ्राण इंद्रिय और शरीर ये तीन भूमि के गुण अर्थात कार्य हैं इस प्रकार इन शरीर में पांच महाभूत और छठा मन है ऐसा बताया जाता है इंद्रियाड़ी मन विज्ञान भारत सप्तमे बुद्धि क्षेत्र पुनरअष्टम भरत नंदन श्रोत्र आदि पांच इंद्रिया और मन ये जीवात्मा को विषयों का ज्ञान कराने वाले हैं शरीर में छह के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवा क्षेत्रज्ञ है चक्षुरालोचनाज संशयम कुरु तय मर बुद्धिज क्षेत्र इंद्रिया विषयों को ग्रहण करती हैं कराती हैं मन संकल्प विकल्प करता है बुद्धि निश्चय करने वाली है और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा साक्षी की भांति स्थित रहता है ऊर्धम पाद तलाभ्याम चौर्धम ची एते न दोनों पैरों के तलों से लेकर ऊपर तक जो शरीर स्थित है उसे जो साक्षीभूत चेतन ऊपर नीचे सब ओर से देखता है वही सारे शरीर के भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो पुरुष ऐिर इंद्रिया कृष्ण सह तमो रजसिभा सभी मनुष्यों को अपने इंद्रियों और मन बुद्धि की देखभाल करके उनके विषय में पूरी जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि सत्व रज और तम ये तीनों गुण उन्हीं का आश्रय लेकर रहते हैं एताम एक ता नुद्ध आगतिमेक्ष मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इन सब को और जीवों के आवागमन की अवस्था को जानकर शनै शनै उस पर विचार करने से उत्तम शांति पा जाता है गुणीजते बुद्धिर्बुद्धि रेवेन्द्रिया मन षष्ठा सर्वाणी तेतो गुणा तम आदि गुण बुद्धि को बारंबार विषयों की ओर ले जाते हैं तथा बुद्धि के साथ साथ मन सहित पाँचों इंद्रियों को और उनकी समस्त वृत्तियों को भी ले जाते हैं उस बुद्धि के अभाव में गुण कैसे रह सकते हैं एते ये तन्मयर्व स्थावर जंगम प्रल चोद निर्दृश्यते तथा यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता है और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है इसलिए यह सारा प्रपंच बुद्धिमय ही है अतिवती ने सबकी बुद्धि रूपता का ही निर्देश किया है ए न पश्यति तक्षु श्रोत्र मुच्यते जिघ्रते घाण मृत्याहो समझा रहा बुद्धि जिसके द्वारा देखती है उसे नेत्र और जिसके द्वारा सुनती है उसे श्रोत्र कहते हैं इसी प्रकार जिससे वह सूंघती है उसे घ्राण कहा गया है वही जिहवा के द्वारा रस का अनुभव करती है त्वचा स्पर्शय स्पर्श बुद्धि ये प्राथय तुद्धि त्वचा से स्पर्श का बोझ प्राप्त कराती है करती है इस प्रकार वह बारंबार विकार को प्राप्त होती रहती है वह जिस कारण के द्वारा जिसका अनुभव करना चाहती है मन उसी का रूप धारण कर लेता है अधिष्ठान बुद्धिर् पृथ्वर्थान पंचधान इंद्रिया निदृश्योधित भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि के पांच अधिष्ठान है उन्ही को पांच इंद्रिया कहते हैं अदृश्य जीवात्मा उन सब का अधिष्ठाता प्रेरक है पुरुषे तिषति बुद्धि त्रिष्भावेश कदाचि लभते प्रेतिम कदाचि अनुसोचती न सुखे न दुखे न कदाचिदिवर्तते जीवात्मा के आश्रित रहकर बुद्धि सुख दुख और मोह तीन भावों में स्थित होती है वह कभी तो प्रसन्नता का अनुभव करती है कभी शोक में डूबी रहती है और कभी सुख और दुख दोनों के अनुभव से रहित मोहा छन्न हो जाती है मन सेवस्थिता से भात्म भाव त्रिडीता नरितागरो भरता महाबेला बोर्मीमा इस प्रकार वह मनुष्यों के मन के भीतर तीन भावों में अवस्थित है यह भावात्मिका बुद्धि समाधि अवस्था में सुख दुख और मोह इन तीनों भावों को लांघ जाती है ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र उत्ताल तरंगों से संयुक्त हो अपनी विशाल तटभूमि को भी कभी कभी लांघ जाता है अतिभावगता बुद्धिर्भाव मन वर्तते प्रवर्तमानम तो रज अनुवर्तते युक्त भावों को लांग जाने पर भी मन में रूप से स्थित रहती है तत्पश्चात समाधि से उत्थान के समय प्रवृत्तियात्मक रजोगुण बुद्धिभाव का अनुसरण करता है इंद्रियाड़ी सर्वाणी प्रवृतियति सातद ततः सत्व तमो भाव प्रीति प्रवर्तते रजोगुण से युक्त हुई बुद्धि थारी इंद्रियों को प्रवित्ति में लगा देती है तन विषयों के संबंध से रूप सत्वगुण प्रगत होता है उसके बाद पुरुष के आसक्ति आदि दोषों से तमोमय भाव का उदय होता है प्रेति सत्व रजोक तपोमोहस्तुत्र भाव लोके प्रसन्नता या हर्ष सत्वगुण का कार्य है शोक रजोगुण रूप है और मोह गुण रूप इस संसार में जो जो भाव है वे सब इन्हीं तीनों के अंतर्गत है बुद्धि गति सर्वा व्याख्या तव तो भारत इंद्रियाड़ी चर्वाणी विजितीमता भारत इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष बुद्धि की संपूर्ण गति का विशद विवेचन किया है बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे सत्व रजस्तम से प्राणि संशिता सदा त्रिविधा वेदना चर्वसत्दृश्य सात्विकी राज तामसी भारत, भारत सत्व रज और तम ये तीन गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उन सब जीवों में सात्विकी राजसी और तामसी यह तीन प्रकार के अनुभूति देखी जाती है सत्व गुण दुख स्परसो रज तमो गुण संयुक्त व्यावहारिकुण सुख की अनुभूति कराने वाला है रजोगुण दुख की प्राप्ति कराता है और जब वे दोनों तमोगुण गुण अर्थात मोह ये संयुक्त होते हैं तब व्यवहार के विषय नहीं रह जाते यत्र युक्त का भवे वर्तते सात्विको भाव इच तथा जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो तब यह कहना चाहिए कि सात्विक भाव का उदय हुआ है अथियत दुख संयुक्त अप्रीति करमात्म प्रवृत्तम रज इत्यव्य चिंत जब अपने मन में दुख से युक्त अप्रसन्नता का भाव जागृत हो तब यह समझना चाहिए कि रजोगुण की प्रवृत्ति हुई है अतः उस दुख को पाकर मन में चिंता न करे क्योंकि चिंता दुख और बढ़ता है। विषयं भवे जब मन में कोई मोहयुक्त भाव पैदा हो और किसी भी इंद्रिय का विषय स्पष्ट जान पड़े उसके विषय में कोई तर्क भी काम न करे और वह किसी तरह समझ में न तब यही निश्चय करना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हुई है प्रहर्ष प्रदान अभिवर्तन सात्विका गुण जब मन में किसी प्रकार भी अत्यंत हर्ष प्रेम आनंद सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो तब इन गुणों को सात्विक समझना चाहिए अतुष्टि परितापस्या शोको लोभस्तम लिंगारिदस्ता दृश्य हेतवेतु तो हे जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष शोक संताप लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दे तो उन्हें रजोगुण का चिन्ह जानना चाहिए अपमान, तथा प्रमाद स्वप्न कथन चिन्हते विविधा तामसा गुण इसी प्रकार जब अपमान मोह प्रमाद स्वप्न निद्रा और आलस्य आदि दोष किसी तरह भी घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के ही विविध रूप दुर्गम प्रार्थना संशयात्मक बना सुनियतम जैसा सात जिसका दूर तक दौड़ लगाने वाला और अनेक विषयों की ओर जाने वाला कामना युक्त संशयात्मक मन अच्छी तरह वज में हो जाता है वह मनुष्य एलोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी सुखी होता है सत्व क्षेत्र एक गुणाह बुद्ध और आत्मा ये दोनों ही सूक्ष्म तत्व है तथापि इनमें बड़ा भारी अंतर है तुम इस अंतर पर दृष्टिपात करो इनमें बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा गुणों की सृष्टि से अलग रहता है पे मसको दुम जैसे गुलर का फल और उसके भीतर रहने वाले कीड़े एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग हैं उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा दोनों का एक साथ रहना और भिन्न भिन्न होना समझना चाहिए पृथकभूत प्रकृत्यात संप्रयुक्त व यथा यहात्स्य जलम तय संप्रयुक्त ये दोनों स्वभाव से ही अलग अलग हैं तो भी तथा एक दूसरे से मिले रहते हैं ठीक वैसे ही जैसे मछली और जल एक दूसरे से पृथक होकर भी परस्पर संयुक्त रहते हैं यही स्थिति बुद्धि और आत्मा की भी है ना गुणा विदुरात्मा गुणान वेत सर्वश परिदृष्टा गुणान संसृष्टान मनते था तो आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा चेतन है इसलिए वह गुणों को सब प्रकार से जानता है यद्यपि आत्मा गुणों का साक्षी है अतः उनसे सर्वथा भिन्न है तो भी वह अपने को उन गुणों से संयुक्त मानता है इंद्र तो प्रदीपार्थम कुरुते बुद्धि सप्तम निर्विचे अजानद भी परमात्मा प्रदीपवत जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े के छेदों से अपना प्रकाश फैलाकर वस्तुओं का ज्ञान कराता है उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्टा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि इन सातों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का अनुभव कराता है सृजते ही गुणा सत्व क्षेत्र परिपश्यति संप्रयोग तयोरेश सत् क्षेत्र बुद्धि गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा साक्षी बनकर देखता रहता है उन बुद्धि और आत्मा का यह संयोग अनादि है आश्रय नाथिव क्षेत्र बुद्धि का परमात्मा के सिवा दूसरा कोई आशय नहीं है और क्षेत्रज्ञ का भी कोई दूसरा आशय नहीं है बुद्धि मन से ही घनिष्ठ संबंध रखती है गुणों के साथ उसका साक्षात संपर्क कदापि नहीं होता रश्मिस्थे सा मनसा जदाचते तदा प्रकाशते जब जीव बुद्धिपी सारथी और मन रूपी भागडोर द्वारा इंद्ररूपी अश्वों की लगाम अच्छी तरह काबू में रखता है तब घड़े में रखे हुए प्रज्वलित दीपक के समान अपने भीतर ही उसका आत्मा प्रकाशित होने लगता है तक ज कर्म नित्मा सर्वभता गे तो तमाम गतिम्म जो संसारिक कर्मों का परित्याग करके सदा अपने आप में ही अनुरक्त रहता है वह मननशील मुनि संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर परम गति को प्राप्त होता है यहाँ चल पक्षी सलिले न लिप्यते एव कृत प्रज्ञो भूत परिवर्तित जैसे जल पक्षी जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार विशुद्ध बुद्धि ज्ञानी पुरुष निर्लिप्त रहकर ही संपूर्ण भूतों में विचरता है एवं स्वभाव स्वबुद्ध्या विहेन्दर अशोचन प्रहिष्य यह आत्मतत्व ऐसा ही निर्लिप्त एवं शुद्ध बुद्धि स्वरूप है ऐसा अपने बुद्धि के द्वारा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष हर्ष शोक और दोष से रहित हो सर्वत्र समान भाव रखते हुए विचरे सभा त्रिते स्वभाव्यास्तुान सूत्र आत्मा अपने स्वरूप में स्थित रहकर ही सदा गुणों की सृष्टि करता है ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी अपने स्वरूप में स्थित रहती हुई ये जाला बनाती है मकड़ी के जाले के ही समान समस्त गुणों की सत्ता समझनी चाहिए निवृत्ति प्रत्यक्षे न पर तन अनन सिद्य ध्यभ्य निवृत्तिरिचा परे उभं संप्रधार्य त्यवस्थत यथामति आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर गुण नष्ट हो जाते हैं तो भी सर्वथा निवृत्त नहीं होते हैं क्योंकि उनके निवृत्ति प्रत्यक्ष नहीं देखी जाती है जो परोक्ष वस्तु है उसकी सिद्धि अनुमान से होती है एक श्रेणी के विद्वानों का ऐसा ही निश्चय है दूसरे लोग यह मानते हैं कि गुणों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है इन दोनों मतों पर भली भांति विचार करके अपनी बुद्धि के अनुसार यथार्थ वस्तु का निश्चय करना चाहिए मम हृदय ग्रंथि बुद्धिभेदम दृढ़ विमुचमासी संशय बुद्धि बुद्ध के द्वारा कल्पित हुआ जो भेद है वही हृदय के सुदृढ़ घाट है उसे खोलकर संशय रहित हो ज्ञानवान पुरुष सुख से रहे कदापि शोक न करे मणिना प्राप्त शुद्धि यथा पूर्णाम नदी नराह अवगांधि ज्ञान तथा जैसे मेले शरीर वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं उसी प्रकार इस ज्ञान ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन चित्त मनुष्य भी शुद्ध एवं ज्ञान सम्पन्न हो जाते हैं ऐसा जानो महान द्यापार तप्यते न तद्य न तो उत्यति तत्व फलेते तरच्युत किसी महानदी के पार को जानने वाला पुरुष केवल जानने मात्र से कृत्त्य नहीं होता जब तक वह का आदि के द्वारा वहाँ पहुँच न जाए तब तक वह चिंता से संतप्त ही रहता है परंतु पुरुष ज्ञान मात्र से ही संसार सागर से पार हो जाता है उसे संताप नहीं होता क्योंकि यह ज्ञान स्वयं ही पुल स्वरूप है एवं ये विदुराध्यात्म केवल ज्ञानमुत्तम एकताम बुद्धवा नर सर्वाम भूतानागति गतिम अवेख्या चने बुद्ध्यामनम तथा जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के इस आवागमन पर शने शने विचार करके उस विशुद्ध एवं उत्तम आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह परम शांति पाता है त्रिवर्गो मनसा से जिसे धर्म अर्थ और काम इन तीनों का ठीक ठीक ज्ञान है जो खूब सोच समझ कर उनका परित्याग कर चुका है और जिसने मन के द्वारा तत्व का अनुसंधान करके योग युक्त हो आत्मा से भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता का त्याग कर दिया है वही तत्वदर्शी है जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है वे भिन्न भिन्न भिन विषयों की ओर प्रेरित हुई अनिवार्य इंद्रियों द्वारा आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते भवेदक्षण विज्ञातृत्या मनीषिण यह जानकार मनुष्य ज्ञानी हो जाता है ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण है क्योंकि मनीषी पुरुष उस परमात्म तत्व को जानकर ही अपने को कृतकृत मानते हैं न नवते विद यद विदुषा सुमहत भयम भवे न ही गतिरधिकास्ते कश्यचि सति गुण प्रवधन चतुल्यता अज्ञानियों के लिए जो महान भय का स्थान है उसी संसार से ज्ञानी पुरुषों को भय नहीं होता ज्ञान होने पर सबको एक सी ही गति अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है किसी को उत्कृष्ट या निकृष्ट गति नहीं मिलती क्योंकि गुणों का संबंध रहने पर ही उनके तारतम्य के अनुसार प्राप्त होने वाली गति में भी असमानता बताई जाती है ज्ञानी का गुणों से संबंध नहीं रहता यह करोत्य नभसंधिपूर्वक निर्गुण दुरा कृत ना प्रिय तदुभ प्रिय तजनयती है सर्वतः जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका वह कर्म पहले के लिए किए हुए समस्त कर्म संस्कारों का नाश कर देता है पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए दोनों प्रकार के कर्म उस पुरुष के लिए न तो अप्रिय फल उत्पन्न करते हैं और न तो प्रिय फल तो के ही जनक होते हैं क्योंकि कर्तापन के अभिमान और फल की आसक्ति से शून्य होने के कारण उनका उन कर्मों से संबंध नहीं रह जाता लोकमातुर तस् जो काम क्रोध आदि दुर्व्यसनों से आतुर रहता है उसे विचारवान पुरुष धिकारते हैं उसके निंदनी कर्म उस आतुर मानव को सभी जोनियों अर्थात पशु पक्षी आदि के शरीरों में जन्म दिलाता है लोक आतुर्जनान विरा विन तदहुपश्य सोचत तत्पश्य कुशला सोचतो ये भयम पदम सताम लोक में भोगा शक्ति के कारण आतुर रहने वाले लोग स्त्री पुत्र आदि के नाश होने पर उनके लिए बहुत शोक करते और फूट फूट कर रोते हैं तुम उनके इस दुर्दशा को देख लो साथ ही जो सारा सार विवेक में कुशल है और सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के पद को अर्थात सगुण उपासना और निर्गुण उपासना के फल को जानते हैं वे कभी शोक नहीं करते उनकी अवस्था पर भी दृष्टिपात कर लो फिर तुम्हें अपने लिए जो हित कर दिखाई दे उसी पद का आश्रय लो इत श्री महाभारते शांति परमढ़ि मोक्षधधर्म परमि अध्यात्मकथने चतुर्नव्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत में शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में अध्यात्म तत्व का वर्णन विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ